आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में आज खुला है बाल कहानियों का पिटारा और इस पिटारे में से निकली है एक सुंदर सी कहानी कहानी का शीर्षक है तेनाली राम और अंगूठी महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न चढ़ित अंगूठी पहना करते थे जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक ही जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वह बार बार अपने उस अंगूठी का जिक्र किया ही करते थे उन्हें अपनी ये अंगूठी बेहद पसंद थी एक बार की बात है एक बार राजा कृष्णदेवराय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तभी तेनालीराम वहां पहुंचे उन्होंने राजा से उनकी उदासी का कारण पूछा तब राजा ने अपनी उदासी का कारण बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है महाराज की अंगूठी खो गई है राम को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मेरी अंगूठी सचमुच खो गई है, है और मुझे पक्का शक है कि उसे अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक पहुंच ही नहीं सकता था तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा मैं जल्दी ही अंगूठी चोर को पकड़ लूंगा यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया तेनालीराम बोले राजा की अंगूठी आप बारह अंगरक्षकों में से किसी एक के पास है लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए तेनाली राम ने अपना बोलना जारी रखा आप सब मेरे साथ आइए हम सबको काली मां के मंदिर जाना है राजा बोले ये क्या कर रहे हो तेनालीराम तुम्हें अभी चोर का पता लगाना है और तुम मंदिर जाने की बात कर रहे हो? मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है या मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना? तेनालीराम ने कहा महाराज आप धैर्य रखिए जल्द ही चोर का पता चल जाएगा मंदिर पहुंच तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देगी अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे जैसे ही कोई अंगरक्षक निकलता की तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा करते थे कुछ ही देर में सारे अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए महाराज बोले चोर का पता तो कल सुबह लगेगा तब तक इनका क्या किया जाए नहीं महाराज चोर का पता तो लग चुका है सातवें स्थान पर खड़ा सातवे अंगरक्षक भागने लगा लेकिन वहा मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया राजा और बाकी सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए हुए कि कि तेनाली तेनाली राम राम ने ने बिना देखे ही कैसे पता लगा लिया कि चोर यही है। सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, मैंने पुजारी जी से पहले ही बात कर ली थी और काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था जिस कारण से जिसने भी माँ के पैर छुए उनके हाथ में वही सुगंध आ गई लेकिन जब मैंने सातवे अंगरक्षक के हाथ सूंघे तो उसके हाथों में कोई खुशबू नहीं थी उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैरों को छुआ ही नहीं था और इसीलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है और देखो मेरी ये बात सत्य भी सिद्ध हुई तभी तो वह चोर भागने लगा था ये तो भला हो हमारे कर्तव्यनिष्ठ सिपाहियों का जिन्होंने उसे कारागार कारागार में में डाल दिया उन्हें डालने का इशारा मैंने ही किया था महाराज राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमता के कायल हो गए और उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं से तेनालीराम को सम्मानित किया ऐसी ही बाल कहानियों के पिटारे खुलते रहेंगे कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल